मुझे प्राप्त करके या मेरे करके। से सेव से जान करके। तो मुझे जान करते सुंदरजन को प्राप्त नहीं करते तो मांगते माँ बताते मुझे प्राप्त करके या मेरे से अभी अपने को समझ करके संतान सुंदरजन को प्राप्त नहीं करते है को प्राप्त नहीं करते मतलब संसार में नहीं आते हैं तो शंका होगी भगवान के अस्तित्व किसी को प्राप्त तो आप हुए आपको प्राप्त होने का मतलब है की अभेदभाव से आपका साक्षात्कार करना भगवान को प्राप्त होने का मतलब है अभेदभाव से भगवान का साक्षात्कार करना और भगवान से अन्न को प्राप्त हुए इसका मतलब है भगवान भगवान को भग्वान का अधिक अने का पुनः आपसे अन्न को प्राप्त किए हुए साधक क्या आपसे अन्न को प्राप्त किए हुए साधक संसार में आते पहले जो पुणा कहा है ना वो पहले से बिल्कुल फटाने के लिए क्योंकि माँ भी बेटे था ना और यहाँ पर सुना अगर कभी हैं मतलब संसार में आते हैं दोबारा नहीं आ जाते नहीं किया संसार में जो अन्य को किसी अन्य जो या पुनः संसार में क्या महावर्तन के अगर जो आते हैं दोस्त है उच्य से ऐसा कस होने पर कहा जाता है मेक्षा कौंतेजन्म नौंते ब्रह्म भूणना से लोका पुनः आवर्षि पुनः आवर्षण हे अर्जुन आ ब्रह्म भूननाथ है यहाँ भुवन का सभी लोग भुवन का क्या है लेकर के सभी लोग ब्रह्म लोक से लेकर के सभी लोग यहाँ आन मर्यादा अंग ब्रह्म भूमनाथ में आन जो है अंग ही तुर है से लेकर के सभी लोग पुनरावर्ती है पुनरावर्ती समझते जिस लोग आकर के पुनः इस संसार में आना पड़ता है उस लोग को कहते हैं पुनरावर्त जिस में जाकर पुनः इस संसार में आना पड़े उस लोग को क्या कहते हैं पुनरावर्ती हे अर्जुन गमलोक से लेकर के लोग सभी लोग पुनरावर्ती तो है भूत वहां बनाते होगा के साथ जो तो अंतिम जो सत्य योग है वो क्या है कि ब्रह्मलोक क्या है ब्रह्म लोक से लेकर कैसे लोग है पुनरावती तुम कौन थे तुम तो है कौन थे मां उदेश से मुझे प्राप्त करते या थोड़ा अधिक भाव से मेरा साक्षात्कार करते अधिक भाव से मेरा साक्षात्कार करके सिर्फ तुझे कौशी कौन से सिर तुहे कौन से तुझे प्राप्त करके या मेरा साक्षात्कार करके जन्म नियो परमात्मा का होकर संसार में पुनर्जन्म नहीं होता तो है बताइए आम भूनाथ या भुवन शब्द को समझाते हैं भुवंत यूटानी यशि भूटान भवंत की भूनम भूटानी का प्राणी जिस लोग जितने प्राणी उत्सव होते हैं उसे क्या कहते हैं जिसमें भूपानी भवन की जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं भवन की तरह पर उत्पन्न जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं उसे भुवन कहते हैं प्राणी कितने ब्रह्म भूजन करके है यहाँ पर ब्रह्म लोकार लोक से लेकर पति ब्रह्म आप को बताते हैं आप ब्रह्म भूनाथ को समझाते हैं ब्रह्म ब्रह्म हमने क्या बताया ब्रह्म लोक से लेकर सभी लोग ले कहते <Lake Channeluffle> हैं कि ब्रह्म ध्वले लोका ब्रह्म का ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक के साथ सभी लोग ब्रह्म होने कहा सर्वे लोग ब्रह्म होने कहा सर्वे लोका ब्रह्म लोक के सहित सभी लोग पुनरावर्तना कर पुनरावर्तन स्वभाव पुनरावर्तन स्वभाव वाले कौन से लोग हैं जहाँ से भी खाना पड़ता है पुनरावर्तन स्वभाव वाले हैं एकम से एक, तो एक मुझे प्राप्त करके या एक मेरा साथ साक्षात्कार करके सिर्फ है कौन से एक मुझे प्राप्त करके या एक मेरा साक्षात्कार करके पुनर्जन्म नहीं होता है पुनर्जन्म करके पुनः पुनः उत्पत्ति ठीक है अब तो मतलब क्या सभी लोग गिनाती हैं और परमात्मा का ये साक्षा करता है अभी उसका पुनर्जन्म नहीं मतलब ये की ऐसी की जाती है कि ये लोक ब्रह्म एक उस है ना ब्रह्म लोक पर्यंत सभी लोग, लोग कैसे पुनरावर्ती है वैष्णव मत में ऐसा माना जाता है बात कहना की सप्तलोक ऊपर के सप्तलोक नीचे के लोग ऊपर का सातवा लोक क्या है ब्रह्म लोक है उसमें शुरुमुख ब्रह्मा निवास करते हैं गर्भ निवास करते हैं अब क्या है कि यहाँ पर ब्रह्मलोक में भी जो है ना सतलोक है यहाँ पर दो लोग साथ एक ऐसा भी भगवान के धाम में यहाँ तो अब देखेंगे आप सभी लोग कहते हैं मिलाते हैं ऐसा तो माना जाता है सांका सिद्धांत में जिसको यहीं पर जीव ब्रह्म के साथ, साथ हो गया जिसको यहीं पर साक्षात्कार हो गया वो तो कहीं आता जाता भुक्त हो गया जिसको जहाँ साक्षात्कार नहीं हुआ उपासक है वो कहा वो कहा जाता है फिर रंग के लोग को जाता है के ब्रह्मा के लोग को जाता है और वहाँ कल्पान के लिए शत्रु में ब्रह्मा उनको तत्को मतलब महावाशिक का उपलेख करते हैं जिसको साक्षात्कार होता है वह भूख हो जाता है और भी हो जाता है दूसरे मतलब मानते हैं की ये जो सत्यलोक है ना यहाँ तक के सब लोग बिनाशी है में भी ऐसा मानते हैं, तो वैश्वत में ऐसा कहा जाता है उसी भी ये बात की बातचीत है कि दो प्रकार के ब्रह्म दो प्रकार के दोषोमठ तो में एक प्राथमिक अग्रह मतलब जो कृषि मंडल में है भू हुआ वहाँ देना सफड़ा तत्य सत्य लोग जो है ना वो ट्राफिक देश है यहाँ से तो व्यक्ति वापस आता है जय विजय का जो साफ वगैरह हुआ तो यही हुआ है क्योंकि आपराधिक वैसुंध में मुक्काएं देखें हैं है वहाँ क्रोध भी नहीं आ सकता है साफ भी नहीं हो सकता है तो वो कहते है कि जो आपराधिक वैसुंठ मंडल के ऊपर है वहाँ जाने पर जीव होना संसार में नहीं आता वहाँ जाकर जो परमात्मा को प्राप्त करता है वो संसार में नहीं आता है और जो प्राचीन वैकुंठ जाता है सच्चरों जाता है तो यहाँ जाने पर जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ वो यहाँ आएगा और जिसको साक्षात्कार होगा वो अपराधिक वेकुंड जाएगा वैष्ण लोक वैष्णव ऐसा है ना? तो वो वैकुंभ से यहाँ पर मान मान्य है आदि तो सुधारं समाप्रा पैसा उपनिष्द करता है और विशुद्ध शुद्ध सत्यम शुद्ध शुद्ध सत्यम तो धाम ऐसा भागवत ऐसी है तो शुद्ध सत्यु नाम है वो अनिवासी है तो यह तो वैष्णुवठ है शांत में कोई भी रूप अनुवासी ऐसा है अलग अलग धूल बात आपको बताइएगा वहाँ किसी भी रूप में जाएगा आ नहीं पड़ेगा तो उनके यहाँ नहीं आ है वो अनिनासी लोग भी है तो संकट में जितने लोगों को बिना किता है सभी लोगों को बिना कहते हैं अतिरिक्त आपराधिक लोग भी उसके भी करते हैं तो संकट के अनुसार ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर मेरा और मेरा साष्टाक्षार करके पुनर्व्यन का तो ये जो लोग है ना लेकिन भगवान सब ग्रे विद्यमान है यहाँ भी विद्यमान है मारे अब देखेंगे ब्रह्म लोक सही लोका तथा पुनरावर्तना ब्रह्म सहित सभी लोग किस कारण से हैं? पुनरावृत्ति है किस कारण से पुनरावृत्ति है पुनरावर्ती है जिस लोग संसार में पुनः अच्छा इस व्यक्तरावती है इसका उत्तर है काल पर चिन्ह अठारू की काल से कठिन है काल पर छिन्हे जो वस्तु एक काल में रहे दूसरे काल में न रहे उसे क्या वस्तु काल कठिन होती गई इसे सब पदार्थ है ना तो ये थे अभी है ये उस के पहले थे और बहुत लंबे समय तक रहेंगे जब उनका ढंग हो जाएगा तो रहेंगे तो जो वस्तु किसी काल में रहती है किसी काल में नहीं रहती है इसे क्या कहें परमात्मा कहता है एक काल में रहे दूसरे काल में न रहे तो परमात्मा काल पर छीन रही और ये लोग कहते हैं ये काल पर ठीक है के पहले लोग नहीं रहते, में रहते। लोगे, लोगे नहीं रहते तो ब्रह्म लोक ऐसी सहित सभी लोग हैं ये प्रश्न है है ना इसका उत्तर है काल प्र होने के कारण ये सभी लोग हमला फिर चिन्ह है काल से हाँ जब लोक की नीति है तो फिर कहाँ रहेगा व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा जब लोक का स्थायित्व है तो नीचे रहेगा और लोक काल बहुत कठम्लो सहता रात्रिजना सहस्रयुगर्य सहस्रयुगपर्यत अह यहाँ विदु सहसर्यत अह यमण विदु रात्रिहस्राता ए ए ए लगाइए कारण एक आध्यान कर लेंगे यहाँ पर ए, ऐसा लगाएंगे अच्छा यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मणा यद अह ब्रह्मणा यहा सहसुगर युग सहता नाम रात्रि ये को यहाँ जोड़ लेना चाहे सत्यादियों में जोड़ लेना के ले कारण अध्याय कर लेना ब्रह्मणा यह ब्रह्मा का जो दिन कहा का जो दिन ब्रह्मा का जो दिन कितना बड़ा है सहसुग पर्यंत एक हजार भी शुभ एक हज़ार युग के बराबर लिख लो यहाँ पर एक हजार, के एक हजार युग कैसे ऐसा लिखना अगश शब्द अत्र युग शब्द चतुर्युगारात्मक महायुगकर चतुर्युग समात्मक महायुगर चतुर्युग समात्म का महायुगर मतलब यहाँ जो युग शब्द है वो महायुग का रथ है चतुर्युग समाहमक मतलब चार युगों के समूह महायुग का वो रथ है तो यहाँ पर युग से क्या लेना है चार युग का समूह मतलब चार बार सतयुग नहीं सत्युग त्रेता द्वापर और कलयुग इन चारों को मिला करके एक चारों को मिलाकर के हाँ। तो ऐसे जो है ना चारों को मिलाकर एक मिला कर एक हजार युग आ जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा इतना बड़ा उनका दिन है बताइए कितना है ना कितना लाखों लाखों की आई होती है ऐसा अब देखेंगे ब्रह्मा जी का जो दिन एक हजार युग पर्यत तथा एक हजार युग की रात्रि को एक हजार युद्ध की रात्रि भी थी बड़ी एक हजार युग की रात्रि को जो जानते हैं है ब्रह्मा से ब्रह्मा का जो दिन ब्रह्मा का जो दिन एक हजार युग पर्यंत है तथा एक हजार युग की रात्रि है इसे जो लो दो लोग जानते हैं इसे दो लोग जो लोग जानते हैं, जनाह मनुष्य अहो है। अहोरात्र होते हैं अहोरात्रा होते हैं अर्थात दिन रात के परिणाम को जानने वाले दिन रात के परिमाण को जानने वाले होते हैं काल के लगता है ना? दिन रात के परिमाण को जानने वाले होते हैं लड़ाइय का जन्म यहाँ देखेंगे सहस्त्र युगानी पर्यत का यस्ते एक हजार युग पर्यंत अवधि है जिस दिन की एक हजार युद्ध पर्यंत अवधि है जिस दिन की सर अहार है सहस्र युग देखेंगे एक हजार युग पर्यंत परम करते एक हजार युग पर्यंत अवधि है जिस दिन की ब्रह्मा तहार ब्रह्मा जी का हुआ दिन एक युग पर्यंत है ब्रह्मा जी का वो दिन कितना है एक हजार युग परिजन अब ब्रहणा करते प्रजापति मतलब युद्ध किया है ना, भिराद। भिराद। दिराद। दिराद ना? अब देखेंगे रात्रि युग सात का नाम एक हजार युग की रात्री को ही जानते है परिमाण परिमाण पुरानी सिस्टम क्या है इसमें परिमाणाम हो गया <AshELLE> उसमें क्या है परिमाणा नाम हाँ तो परिमाणा नाम होना चाहिए <menyamar Genau> का, अरे ठीक है ठीक कहा रात्रि का विशेषण है ना तो परिमाणाम इसमें दिन है ना रात्रि हाँ ठीक ठीक कहा अब ध्यान देना आम कर दिन के बराबर क्या होगा दिन के बराबर या दिन के परिमाण के बराबर एक हजार युग की राशि को भी जानते है एक में मिलाना चाहिए। एक कर दिया ना ऊपर लाइन मिली चाहे, ऊपर लाइन मिली होनी चाहिए भले ही विषय बीच में आ गया है अहा परिणाम एक में मिला दीजिए समस्त पड़ है अब दिन के परिमाण के बराबर ही दिन के परिणाम के, के, के, के बराबर ही एक हजार युग की रात्रि को भी जानते हैं जिनके परिमाण के बराबर ही एक हजार युग की रात्रि को भी जानते हैं। है ये कौन जानते हैं अहोरात्र विदा अहोरात्र विदा करते हैं दिन रात के विभाग को जानने वाले दिन रात को जानने वाले जिसका तैयार किया काल संख्या विदा मतलब काल की काल के संख्या को जानने वाले इस नया का परिमाण बने काल के परिवार को जानने वाले जन मनुष्य इस तरथा क्योंकि इस प्रकार यथा एवं काल पर छीना क्योंकि इस प्रकार लोक काल के परीणा पर चिन्हे काल पर सुनना क्योंकि इस प्रकार उसे लोक काल के पर छिन्न है अतः लोग कहते हैं चुनाव काल से पर छिन्न है ना मतलब ऐसा है ना ब्रह्मा जी का यह स्वभाव है मतलब ऐसा है की जब ब्रह्मा जी सो जाते है ना तब सब सब फिले हो जाता है ब्रह्माजी तो की समय तिलोकड़ी का बना रहा है उसको तो मारकर भी सुना ठीक है आराम से नीचे और तिलोकर का फिलहे करके ब्रह्माजी त्रिलोकरी का फिलहे के समय ब्रह्माजी सो जाते हैं और जानते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता दूसरा कोई छुट्टी शुरू कर देते जान में विशिष्टि शुरू कर देते हैं और मतलब जलते इसलिए कि विशेष करने लगते हैं सब तो संहार तो है। तो ये जो सप्त जो ब्रह्मलोक है ना ये जो सप्तम लोक है ये हर बार मुझसे नाश तो वो ब्रह्मा जी का जब आयु पूरी नाश होगी ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होगी तब उस सप्तम लोक का भी जो आ ब्रम नाश होता है ना तब उस ब्रह्म का ही नाश हो जाएगा तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन है ऐसे ही सिर्फ सौ वर्ष भी है तो सौ वर्ष बिकने पर वो क्या होता है पूरे पूरा जब का मौत हो जाता है हाँ सौ वर्ष पूरे होने पर पूरे जुबानी का मौत हो जाता है माफ हो जाती है ये पहले है ठीक है ऐसा होगा मुख्य होने ना बढ़िया है जो जो कुछ सब खत्म करते हैं पूरा फेक्ट हो जाए तो चालीना सोलह जी का दिन है सोलह तो, है। तो, है। है। तो ये, ये तो ये ध्यान मेरे तो ब्रह्मा जी ये जो त्रोकी है ये क्या उत्पत्ति दिनाशी हो गई ना और जो ऊपर जो आ ब्रह्माश नौका ब्रह्मलोक कहा गया है यह ब्रह्मा की आईफोन होने का दिन समझ कर प्रजापति प्रजापति के दिन में जो होता है प्रजापति को ब्रह्मा को ब्रह्म लोग है ना ये ब्रह्मा लेना है की प्रजापति के दिन में जो होता है क्या रात्रो यज्ञ और रात्रि में जो होता है लग जाए लग जाए प्रजापति के दिन में जो होता है और रात्रि में जो होता है तब उच्च उसे कहा जाता है अव्यस्ता व्यक्त सर्वाग अव्यक्तस अव्यक्ता व्यक्त सर्वा प्रभव आहरागण रात्रग से त्रे अव्यसके तस्वे अव्यक्ता सर्वा प्रभु सर्वांती प्रजापति का प्रजापति का दिन आरम्भ होने पर दिन आने पर प्रजापति का दिन आरम्भ होने पर अव्यक्ता अव्य से सर्वा व्यक्तया कर प्रजा की अव्यक्त से सभी प्रजा उठी अभ्यत से सभी प्रजा हाँ कि प्रजापति जमे ब्रह्मा के दिवस का आरंभ होने पर अभ्य सभी प्रजा उसकी मिलती है प्रज्ञा की। और देखेंगे रात्र में ए, शत्र अव्यक्त संघ से एव भेजे रात्रि आग में भी ब्रह्मा जी की रात्रि का आरंभ होने पर अव्यक्त संघ के तत्र अभ्य संघ से एवं उस अव्यक्त नाम वाली में अव्यक्त नाम वाली अभिज्ञान में ही कि सभी नहीं थी सभी भी नहीं प्रजाती है यहाँ देखेंगे अव्यक्त क्या है अव्यक्तम का अर्थ है प्रजापते स्वाकावस्था प्रजापति की सुसूषा प्रजापति की सुसुषी अवस्था इसको लिख सकते हैं समस्ती अज्ञान समी अज्ञान समस्ती अज्ञान दृष्टि अज्ञान तो एक एक का है ना और प्रयापति सो जाते हैं तो सुन नहीं रहता है सब सुन रहते हैं अज्ञान तो सबका बना रहता है ना। प्रजापति के सोने पर क्या होता है सब मरे रहते हैं तो अज्ञान तो सबका बना रहता है तो प्रजापति के सतुष्टि अवस्था अर्थात क्या है समस्त समस्ती अज्ञानम समस्ती अज्ञान अच्छा करो अंतर अज्ञान तो अभी जब उपाधि है देव इंद्री तब अंताकरण करने है अंताकरण में रहता है और जब देव इंद्री उपाधि हस्त हो जाएगी तब ये अज्ञान तो बना ही रहेगा बना ही रहेगा लोगों का अब अभियान तो ये क्या है कि संसार अवस्था में है ना और प्रदय के पहले तो पहले भी तो अज्ञान रहता है और वो अज्ञान रूप में है क्या रहता है अब देखेंगे अव्यक्ति का अर्थ है तो प्रजापति की अर्द्ञान। अर्द्ञान तो आप सो जायेंगे आपकी अज्ञान प्रजापति की सुस्कृति अवस्था क्या है समस्ती अज्ञान प्रतिमाद अव्यक्त उस अव्यक्त से व्यक्त है उत्पन्न होते हैं व्यक्ति का अर्थ क्या बताया था प्रजा और प्रभुन की तो क्या किया व्यजे श्लोक में प्रभुन भी आया है ना लोग में प्रभुन भी आया है तो उसके लिए क्या सर जिन्होंने लिखा है नहीं एक मिनट तस्मात रुको रुको ये अव्यक्त प्रजापति की अवस्था को तो अव्यक्त कहते हैं तस्मात तस्मात ऐसी क्या लेंगे अव्यक्त है तस्मात ऐसी क्या लेंगे अच्छा व्यक्तया व्यक्तया की विस्पत्ति है व्यजय क्या वृत्ति है वो वृत्ति है वृत्ति का विग्रह नहीं है व्यक्तया का क्या है इसलिए अर्थात होते हैं व्यक्त है। होते हैं अर्थात व्यर्थ होते हैं इसलिए व्यक्ति कहलाते हैं व्यक्त होते हैं अर्थात होते हैं इसलिए व्यक्ति कहलाते हैं व्यक्ति का स्थावर जंगल रूप संपूर्ण व्यक्ति का गर्थ है तो, तो संपूर्ण व्य कहा जाता है और प्रभवन पिता अभिव्यंते हैं या उत्पन्न होते हैं अहना आगमन हर आगमन सत्यूना आगमन हर आगमन तस्वीर में क्या बनेगा अहर आगमन और काले से क्या लेना है एक मिनट में काले मतलब दिवस के आरंभ है दिवस पे अर्थात ब्रह्मा के प्रबोध काल में ब्रह्मा के जागरण मतलब काल में अर्थात ब्रह्मा के जागरण कार्य में अब व्यक्ति से संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है उत्पन्न होती है तथा रात्रि आगमी ब्रह्मणा रात्रि आगमी का क्या अर्थ है स्वाप काले के के समय, समय लीन हो जाती है एवं के में अब आगे देखेंगे अब देखे ये ऐसा है ना बार बार जीव जन्म लेता है बार बार सब क्या और ऐसा मान्यता मतलब पुनर्जन्म मान्यता क्या है शब्दों पर ध्यान देना क्या शब्द है अक्रितागम और दूसरा प्रणाम जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं उनके यहाँ ये दोस्त होते हैं अकृता अक्रिता भ्यागम का क्या है बिना किए हुए कर्मों का फल भोगना यदि पुनर्जन्म न माना जाए पुनर्जन्म न माना जाए तो जो व्यक्ति अभी है काल में तो था नहीं है यदि पुनर्जन्म नहीं मानेंगे तो काल में था वो। तो क्या है अक्त अभ्यागम जब पूर्व काल में था नहीं तो भी बचपन से जिन कर्मो का फल भोग रहा है वो पहले किए हुए हैं क्या तो अक्त दोष का मतलब क्या है बिना कर्मो का फल भोग अभिका भ्यागम दोष मिल जाएगा विप्रनाश करते फिर किए हुए कर्मों तो मतलब बिना भोग बिना भोगे हुए किए हुए कर्मों का बिना भोगे बिना किए गए कर्मों का बिना भोगे हुए नाम बुनर नहीं मानेंगे तो अभी तो कुछ किया गया है तो फिर आगे इसका फिर भोगना मरेगा तो मतलब होगा कि किए गए बिना भोगे हुए किए गए कर्मों का ये कुछ विप्रास और सुंदर जन्म माने के जो दोष रहेंगे mm. तो अकृता भ्यागम दोष है इनके भी करने वाला जो जा रहा है कुछ विश्वनाथ दोष भी नहीं भोगना दिन्द है क्योंकि तो लगा तो लगाएंगे अकृता अकृता तथा विश्वनाथ दोष के तो परिहार के लिए इन दोष परिहार के लिए और देखेंगे बंद मोक्ष प्रदर्शनार्थन की बंद मोक्ष प्रतिपादक शासन बंद मोक्ष शास्त्र क्या हैोक्षा शास्त्रोक्ष प्रतिपादक शास्त्रों की प्रवृत्ति को सफलता को बताने के लिए प्रतिपादक शास्त्र की प्रवृत्ति मतलब बंद प्रतिपादक शास्त्र की प्रवृत्ति होती है बंध को बताने के लिए बंद बंदर बंद का क्या है और मोक्ष प्रतिपादक शास्त्र की प्रवृत्ति होती है किसको बताने के लिए मोक्ष को बताने के लिए बंधन मोक्ष उत्पादन शास्त्र की प्रवृत्ति की सफलता को बताने के लिए उनकी प्रवृत्ति कैसी है सफलता को बताने के लिए अविद्या की अविद्यादि क्ले मूल कर्मा से बता अविद्या आदि क्लेश अविद्या आदि क्लेश मूल है किसका किसका कर्मा से काम तो अविद्या आदि क्लेश मूलक हो गए कर्मा से योग सूत्र है अविद्या है अविद्या आदि से क्या लेना है अग्निवेश आदि से असीता अदा द्वेश अग्निवेद आदि से क्या लेना है अस्मिता राधा द्वेश और अग्निवेदी तो अविद्या आदि पंच क्लेष न्यूल अविद्या आदि पांच क्ले जिसके कर्माशय कर्माशय का कर्माशय से कर्म संस्कार अविद्यादि पंच क्लेट मूल है या कारण है जिसका किसका कर्म संस्कार का तो अविद्यालय मूलक कर्म संस्कार के कारण कर्म संस्कार के हाँ कर्म संस्कार उसका कर्म संस्कार के कारण हुए प्राणी अवसर करते हैं सरबस हुए पर भूत ग्राम कर है प्राणी सहूत पर बार बार उत्पन्न होकर के लीन होते है बार बार उत्पन्न होकर के लीन होते हैं अतः इस कारण संसार में बैराग्य का क्या अतः और इस कारण संसार में बैराग्य का बोध कराने के लिए या संसार में बैराग्य उत्पन्न करने के लिए क्या संसार में बैराग्य बताने के लिए या कहा जाता है संसार में बैराग्य बताने के लिए क्या कहा जाता है दुबार अब इसको दुबारा बनाइए इधम आ है ना यह कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है इसमें सब कुछ देखेंगे क्यों अग्रिता भ्यागम और फिर गुरुनाथ दोष के परिहार के लिए कहा जाता है तथा तो बंधन वो उत्पादन शास्त्रों की सुर्खी की सफलता को बताने के लिए इधम आ जाता है ठीक है और क्या ये और दो बातें होंगी लेकिन ही बातें अविद्या अधिक मूलक कर्म संस्कार के कारण प्राणी या पराधीन हुए प्राणी बार करके बार उत्पन्न होकर के नहीं होते कर्म संस्कार के कारण तो बार बार जन्म होता है और कर्म संस्कार का मूल क्या अविद्या अधिक्लेषमूलक कर्म संस्कार के कारण पराधीन हुआ क्या नहीं या जो आप जाने पराधीन हुए सभी ज्ञानी बार बार उसमें मोहल से होते हैं इसलिए संसार में वैराग्य बताने के लिए इसको कहते हैं तो तीन कारण ती ती से, जाता तो ती तो से कहा जाता है परिहार प्रदर्शनार्थम और फिर बाकी बदल में तीन कारण है जो प्रदर्शनार्थ तीसरे में अभिज्ञादी से लेकर आइए क्या कहा जाता है ये रात्र भूत सह अयम् अयम भूप्वागनेवसा प्रभु अयम् भूतग्राम या लगा ले क्या है है पराधीन वाह ही प्राणी या पराधीन पराधीन ये अयम भूत ग्राम वह ही प्राणी पराधीन हुआ पराधीन होकराधीन होकर हुआ ही प्राणी समूह नोकर बार बार उसका नौकर के हो जाता है या बार बार है हाँ रात्रि आग में भी जोड़ दो पार्थ रात्रि आगमे हे पार्थ रात्रि का आगमन होने का रात्रि ब्रह्मश्रम में रात्रि आगमन ब्रह्मा जी की रात्रि का आगमन होने पर पराधीन हुआ संपूर्ण प्राणी समूह पराधीन हुआ संपूर्ण प्राणी समूह का ये वह ही यह ब्रह्मा जी की रात्रि का आगमन होने पर है पराधीन हुआ यह संपूर्ण प्राणी समूह यह सम्पूर्ण प्राणी समूह बार बार उत्पन्न होकर से मर जाता है बार बार उत्पन्न होकर से मर जाता, हो हो जाता है और क्या है आहरा ग्रह्मा जी के दिन का आगमन होने पर उत्पन्न हो जाता है ब्रह्मा जी के दिन का आगमन होने पर उत्पन्न हो जाता है बीच बीच में विचे सब लोग तमाम प्रतिदिन हजारों लोग उत्तर ले रहे हैं हजारों निर्मल नहीं है रोज चलते ही रहता है भूख निर्दमी लेकर भूख और ब्रह्मा जी की जब रात्रि आएगी तब भी सभी मरी जाएंगे खड़ा होता है नहीं ले ले से को हमारे चिंता ही अब भूत ग्रामों हजार का भूत समुदाय तो स्थावर जंगम लक्षणा स्थावर जंगम रूप है प्राणी समूह ठीक है जंगम रूप प्राणी समुदाय प्राणी समूह था क्या तो तो ये वजन वही ठीक है तो हे पार्थ ब्रह्मा जी की रास्ते फिर हे पार्थ पूर्ण कदम जो प्राणी समूह था क्या कहेंगे पूर्ण कर्मय वही प्राणी समूह ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होने पर ऐसा लगा सकते हैं हे पार्थ जो प्राणी समूह पूर्व कथ में था तो ब्रह्मा की रात्रि का आगमन होने पर कर्ग सुबह वही तो अपराणी समूह बार बार दिन होने से जाता है ऐसा ऐसे लगाएंगे लगाना हो तो हे पार्थ पूर्ण कथ में जो प्राणी समूह था ब्रह्मा तो की रात्रि का आगमन होने पर कर्ो सुबह वही आसानी समूह बार बार उत्पन्न होकर के जाता है ऐसा एवं वाह है ना अन्य नहीं है, है वही तो अस्विता तो पहले किए प्रति आ रहा बने आदमी फिर भोगेगा तो ये दोष है नहीं और तो फिर क्या है जिगत संसार में आता है संसार में भूगता है तो फिर बंधन वो सिर्फ कागल साथ में उनकी दूसरी भी सफल है उनका सफल है बंधन लोग को बताना है अब और बार बार जन्म लेता है मर जाता है ऐसा ऐसा मनन करने से बैलाज भी संसार से होता है जहाँ तो कोई कोई स्थायी पदार्थ का कुछ है नहीं जो कुछ दिखाई देता है ये सब स्थाई नहीं, नहीं तो है कुछ भी साथ रहने वाला नहीं है पहले कितनी मछली हम लोगों के पास कुछ साथ है कुछ रहने के साथ आगे भी ये कितनी लेकिन करना चाहिए अब रेडी ले भूतवा भूतवा बार बार जन्म लेकर सुना पुना दिन हो जाता है, है? बार बार जाता है बार बार जन्म लेकर के बार बार दिन हो जाता है सुना सुना पुनः रात्रि आगमी रात्रि आगमी अन्ना छह दिन का छह होने पर रात्रि का आगमन होने पर सुबह दिन का छह होने पर रात्रि आगमन लेकर दिवस का छह होने पर अब तो स्वतंत्र नहीं रहकर या पराधरा नहीं रहकर ले पार्ट है उसको होता है और परा अच्छा दिन का आगमन होने का पर पराधीन होकर ही उसको होता है जन्म लेता है तो कैसा होता है जब जब वो उसका होती है या ना होता है तब भी पराधीन और जन्म लेने में भी अपनी इच्छा ऐसी कहीं को जन्म ले सकते हैं अपनी इच्छा आप ले सकते हैं कितने दिन रहना है किसी तो <laughs> तो तो भी मिल जाएंगे कहाँ रहना कहा रहना रहना चलतीम उपन्यास्तम जिस अक्षर का वर्णन किया गया या जिस अक्षर का उत्पादन किया गया जब अक्षर उपन्यासम जिस अक्षर जी अक्षर ब्रह्म का वर्णन किया गया अक्षर को ब्रह्म अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय निर्दिष्ट्रक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय ओम की एकाक्षर ब्रम इत्यादि के द्वारा कहा गया अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तो क्या है ओम ओम और अक्षर ब्रह्म कहाँ कहा गया मालूम है नक्षर की अक्षर कहाँ भी कर क्या अब ध्यान देंगे आप अक्षर से ही स्वरूप को निर्देश करने की इच्छा ऐसी अट ईरानी अत तक इसके पश्चात ईरानी अब इसके पश्चात अब अक्षर अक्षर के अक्षर ब्रह्म के ही अक्षर ब्रह्म के ही स्वरूप का निर्देश करने की इच्छा से अक्षर ब्रह्म के ही सुरूप का कथन करने की इच्छा से यह कहा जाता है क्यों कहा जाता है अक्षर ब्रम्ह के स्वरूप का निर्देश करने की इच्छा से के स्वरूप को कहने की इच्छा से यह कहा जाता है अनेक योग मार्ग इस योग मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहिए इस योग मार्ग से इसे प्राप्त करना चाहिए इसे प्राप्त करना चाहिए देखो क्या पुष्ह अभ्यस्थ अभ्यता सनातन ये अभ्युना पर तस्मा पर तस्मा अव्यता अव्यक्ता सनातन परः तस्व अव्यक्त अभ्यता सनातन ये कन्निना अभ्यस्ता पर अव्यस्ता सनातना अव्यस्ता एक बार लेखे है अव्यस्ता तस्मात अभ्यक्ता पढ़ात जो अब ना वो शिक्षण करोड़ा कर का उस अब से पर और इसके उसके पर उससे अन्य दो पदों तो तो का प्रयोग किया भक्त में देखेंगे से सारे अन्य अन्य जो सनातन अभ्यक्त भाव है उस अभ्यक्त के पर जो क्या है सनातन अभ्यक्त भाव है यह सनातन अभ्यक्त का भाव और दो सनातन अभ्यक्त भाव है तो भाव का दृतिया है पर ब्रह्म अक्षर नामक पर ब्रह्म जो सनातन से भाव है या सनातन से अक्षर नामक पर ब्रह्म है अक्षर नामक परम ब्रह्म अद्वितिया भाव का सर्वे भूपेश नक्षत्र गृहस्पति काम कोई सनातन अभ्यक्त भाव अक्षर नामक में संपूर्ण प्राणी प्रवेश संपूर्ण का नाम होने पर उसका नाम नहीं होता ना है कौन सनातन अभ्यम बताइए से बड़ा करता व्यक्ति बि करना अब जो पराकूर लगाया तो कैसे कुशब्द विवक्षित अक्षर का अव्यक्त ऐसी विलक्षणता बताने के लिए है बताइए ऐसी विवक्षित अक्षर ब्रह्म विलक्षणता बताने के लिए है कुशब्द क्यों है अव्यक्त ऐसी विवक्षित अक्षर ब्रह्म विलक्षणता को बताने के लिए है भिन्नता को बताने के लिए है धावाचर से अक्षराक्षर परम ब्रम अक्षर नामक परम ब्रम है तो ध्यान से से से है है कौन ना तो देंगे होती है कि भिन्न होने पर भी समानता का प्रसंग होता है मुझे दो व्यक्ति एक समान हो भिन्न हो तो भिन्न होने पर समानता आ गई है यही देखे दो घर एक घर दूसरा घर भिन्न असमान है तो पहले हैं भिन्न होने पर भी समानता का प्रसंग होता है तो अब व्यक्ति का समान हो जाएगा अक्षर तो इस तरह कहते हैं कि की भिन्न होने पर भी सालक प्रसन्न अर्थ समानता का प्रसंग होता है इसी कल विवृत्ति और समा इसलिए उसकी निवृत्ति के लिए कहते हैं कि समानता के प्रसंग की निवृत्ति के लिए कहते हैं अन्य हाँ अन्य का क्या सर्वेक्षण मतलब व्यक्ति पड़ा था भिन्न और अन्य का क्या विलक्षण उसके भिन्न और विलक्षण तो समान हो पाएगा क्षण होना नहीं होगा तो अन्य का क्या, क्या का का पर अकस्मात उसके पर ऐसा कहा गया पुनः अकस्मात करा पुनः कर तो कहते है पूर्वोक्ता पूर्ण में कहे गये भूत ग्राम का प्राणी समुद्र बीज रूप पूर्ण में कहे गये प्राणी समूह के बीज रूप या ऐसा लगाना हाँ सूर्य में कहे गए प्राणी समूह के बीज रूप अभिज्ञा रूप अभ्यक्ष के दो विशेषण है ये प्राणी रूप का बीज रूप है और क्या है अभिज्ञापना कांकाल से रहने वाला यहाँ क्या भावारो भाव को अक्षर नामक ब्रह्म है ना सर्वेश रूपे सूर्य ब्रह्मा आदि शुक्रूख ब्रह्म और भाव का जो अक्षर ब्रह्म है वो कि ब्रह्मा सभी प्रणियों के अलग होने पर नहीं होता तो तुन है। है। लगभग को पूरा, नक्ष मदम